ते वासुदेवाय श्रीमद भगवदगीता यथारू अध्याय एक श्लोक संख्या सोलह से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वदांत स्वामी श्लक रूपा दिशोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान अच्छा कल सोलह से आगे हो गया था सोलह सत्रह अठारह और आगे ओ, एक साथ साथी अनय राजा अनय राजीपुत्रो युधिष्ठि नकुलस्स देव सुगोषमिपुष्पक काश्य परमेश्वास शिखंडी च महाथ विराटश्च साध्यकता द्रुपदो द्रौपदेयाश्वश पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानु पृथक पृथ क्या विषय था कल मतलब रोजी ने पहले तो इसी के श्लोक के बारे में बताया मतलब तो तो तो ये था उपाद तो जी अभी बताते आपको तो पता है कि क्या ऐसे मतलब हमें पूछे थे आपको क्या पता है कौन है आत्मा है शरीर है उन्होंने बोला आत्मा तो, तो जी ने बताया कैसे आप मन नहीं हो बुद्धि बुद्धि नहीं हो और नहीं मतलब और क्या सीखा तो पॉइंट कुछ लिखे मैं मनमोहन ने क्या सीखा कि हम शरीर हम शरीर और हम मन भी नहीं गए क्या तो, तो, तो उससे क्या लाभ हुआ जीवन में कुछ नहीं हम्म कुछ लाभ नहीं हुआ नहीं क्या अरे लाभ हुआ है तो पता कैसे हुआ है कुछ तो हुआ है, है। वो क्या लाभ है ये भी पता है कि कुछ हुआ है तो क्या हुआ कुछ हुआ तो पता होगा हुआ फिर और क्या सीखा मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या सीखा और आप मुझे बोल रहे हैं कि क्या प्रभु जी ने क्या बोला <laughs> बोला एक वस्तु है हमने क्या सीखा उससे दूसरी वस्तु है ना आपने क्या सीखा हम आसक्ति से हम आ, हम किसी चीज से भी आसक्त रहेंगे तो हम बाहर से अंदर ही रहेंगे बाहर से मतलब आंखें ना तो इधर से बाहर ये आंखें अंधे नहीं होगी लेकिन दृष्टि से अंधे हो जाएंगे बाहर से अंधे नहीं होंगे बाहर से भले ही आंखें हो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो जाएंगे तो उससे क्या होगा के संग से भी हमें अपनी इंद्र तृप्ति में आसक्त नहीं रहना चाहिए नहीं तो हम अंधे हो जाएंगे ओके और कुछ सीखा हमें सबसे पहले धर्म क्या है वो समझना चाहिए तो उसी से हमें आगे का सब पता चलेगा धर्म क्या है हमें वही पता तो हम धर्म पहली स्टेज हमको समझ हमको समझ में आएगा ऐसा ऐसा करना करना। चाहिए हम्म, ओके, बहुत बढ़िया तो उससे अब क्या सीखे सबसे पहले धर्म को समझना चाहिए हमें सबसे पहले धर्म को, तो धर्म को समझना चाहिए तो धर्म को समझने के लिए क्या करोगे आप हम्म, अथा तो धर्म जिज्ञासा <laughs> सूत्र का पहला सूत्र था तो धर्म जिज्ञासा धर्म की जिज्ञासा करनी है और धर्म की जिज्ञासा करके गुरु के पास जाना है तभी तो उसका उत्तर प्राप्त होगा सही बहुत बढ़िया और कुछ सीखे आपने क्या सीखे आसक्ति हटाने के लिए उस... उसको भगवान मतलब जिससे हम जिससे हमें आसक्ति हो उसको भगवान की सेवा में हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं हाँ पर हाँ हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगानी और वो मतलब आसक्ति को हटाने के लिए मतलब जिससे हमें जाते तो उसको मतलब आसक्ति होनी भगवान की सेवा में दारू को कैसे भगवान की सेवा में मतलब जब भगवान ग्रहण करते हो हर एक चीज को नहीं लगा सकते इसलिए चार नियम है ना कोई बोलेगा हम तो ये चार नियम तोड़ने के लिए बहुत आ सकते तो इसको भी भगवान की सेवा में लगाते तो नहीं लगा सकते हैं। है? साधना स्टेज में हम सभी चीज को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते ऐसी आसक्तिया जो भगवान की सेवा में लग सकती है उसके साथ हम रह करके भगवान की सेवा कर सकते हैं और ऐसी आसक्तिया जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकती है हमसे तो उसको छोड़ना पड़ेगा तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा नहीं तो अधर्म होगा समझे आसक्तियां तो प्रकार की हमारे पास उसमें से कुछ आसक्तियां ऐसी है जो बनी रहेगी और उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे उससे धीरे धीरे छूटे तो चलेगा समझ रहे हैं और कुछ आसक्तियां ऐसी है जो साथ में रखेंगे तो हमको नुकसान होगा भगवान की सेवा से दूर लेके जाएगी तो ऐसी आसक्तियों को तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा जो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते ऐसी आसक्तियां है ना तो पाप कर्म है उसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा पाप तो कर्म से सब लोग आसक्त होते हैं पाप कर्म में लगे तो भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगे इसलिए पाप कर्मों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते जब तक की हम उच्च स्तर पे नहीं है उच्च स्तर मतलब मनमोहन उच्च स्तर पर नहीं है उच्च स्तर मतलब तीनों गुणों से परे भौतिक जगत के तीनों गुणों से परे परे हो गए हम छूट गए हैं मुक्त हो गए उसको उच्च स्तर के तो तब हम पाप कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं या तो भगवान खुद आकर के हमको ऑर्डर दे कि ये पाप करो तब हम पाप कर्म को कर सकते हैं उनकी सेवा में ठीक है उच्च स्तर पे हो सकता इसलिए उच्च स्तर को शास्त्र के माध्यम से और क्या बोलते हैं फिलोसॉफिकली व्याख्या करने की जगह मैंने सीधा बोल दिया भगवान खुद आपको बोले <laughs> वो आसारे ना समझना भगवान यदि खुद आके आपको बोलते हैं सपने में नहीं तो आप पाप पापकर्म में लग सकते हैं भगवान के आदेश में जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने खुद ऑर्डर दिया सामने सपने में नहीं कुछ लोगों के सपने में भी कभी देर दे चलता है लेकिन आजकल हमारे सपने में तो हमको भरोसा नहीं करना चाहिए उल्टा हो जाएगा तो मुझे वो, वो प्रश्न होता है तो, वो, वो उदर उदर है, तो उनको जगन्नाथ जी बताते है। हैं। लेकिन हम पंडा नहीं है पूरी में अलग नियम है पूरी के निवासियों के लिए तो उसको साइड में रखो अभी हमारे लिए तो एकदम क्लियर भगवान सामने आके बोले मतलब वो तो पाप करो बाकी पाप करना ही नहीं है वो पे। पुरी में नियम अलग लागू होते हैं जगन्नाथ पुरी के नियम काफी अलग है वहाँ पे लोग मछली खाते हैं, तो भी उसको आध्यात्मिक माना जाता है लेकिन हमको वो नहीं करना है भगवान उनको भक्त की तरह ही स्वीकारते लेकिन हम उसको अनुकरण नहीं कर सकते वो भगवान के स्पेशल नियम है पूरी में के पूरी को दूर से नमस्कार करो उधर जाओ लेकिन मछली मत खाओ <laughs> उनका अनुकरण मत करो उनसे कृपा लो भगवान के दर्शन करो कीर्तन करो जो धर्म के अनुसार है उस के अनुसार आचरणों को करना चाहिए शिवजी ने विश्व का समुद्र पी लिया तो हम ऐसा करने जाएंगे तो मर जाएंगे शिवजी को तो केवल इधर गला है नीला हो गया नील कंठ हम पूरा नील हो जाएंगे हम नील नहीं हो तो मरी जाएंगे हाँ <laughs> इस, इस तो इसलिए शिवजी ने हाँ तो लाल पियो।, पियो जाओ लाल क्या श्युजी उससे श्युजी नीचा वाला बीस बी पी लो ना थोड़ा लाल हाँ। तो बहुत बड़ी वस्तु है हा� बाहर वाले लोगों को दिखाने के ठीक है अभी शिव जी की चर्चा में नहीं चढ़ेंगे जो पॉइंट है वो समझो पाप कार्य हम नहीं कर सकते केवल ऐसे कार्य जो धर्म है वह उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं भले आसक्तों के लगा तो धर्म के माध्यम से धर्म के कार्य जो है जो पाप नहीं है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं आसक्त होते हुए भी और धीरे धीरे वो आसक्ति सम छूट जाएंगे क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहे हैं लेकिन जो कार्य अधर्मक है उसको यदि हम हैं उसको तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा वो कर नहीं सकता ऐसा नहीं कह सकते मैं इसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूं नहीं तो परिणाम बहुत ही भयानक और क्या सीखा क्या सीखा बता बता एक बात थी जिसमें मैं बार आ सकती जब तक हमें किसी चीज से किसी भी चीज से हम धर्म को जानिए मतलब जान के भी कोई मतलब नहीं है भी किसी भी तो आ सकती है तो जो उदाहरण बताया था जैसे चप्पल से हमें आ सकती है और हम हमें आ सकती चप्पल से तो हमें यही विचार आया कि इस, इसको मैं ही यूज करूंगा इसको मैं जो भी करना है मैं ही करूंगा अभी कोई बच्चा जा रहा होगा नंगे पाओं और उसके पाओं में कांटे लगे खून निकला तो हमें ये दिमाग में भी नहीं आया कि उसको शायद हमें अपनी चप्पल दे देनी चाहिए क्योंकि हमें आसक्ति है इसलिए हम अंधे हो गए उस आसक्ति के कारण धर्म से धर्म को नहीं जानता यदि हमें उस चीज से आसक्ति नहीं होगी तो हम उसको दे, दे देगा और? और हम शरीर मन बुद्धि नहीं है के कुछ प्रमाण है है। बस। बाकी सब पॉइंट लोग ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसमें तात्पर्य हम एक चीज प्रोपात लिखते हैं इसी में थोड़ा मैं ऐड करूंगा सोलह 17 अठारह में कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राजसिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय है नीति श्लाघनीय नहीं थी लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पोत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोग सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था एक विशेष बात है इसमें यहां पे सब अलग अलग नाम दिए हैं आगे जाकर के इसी प्रकार से आएगा आ, कि अर्जुन ने किस किस को देखा तो उसमें नाम की जगह संबंध दिए आगे हाँ। छब्बीसवे श्लोक में तश्य स्थिता पार्थ पितरी न था पिताम महा आचार्या मातुला भ्रातृन पुत्रा पौत्रा सखीं तथा शशुरा शशुरा सुहृद सेनयोरुभ दान समीक्षा से कौनते हैं सर्वान बंधून अवस्थितान तो ये चीज ये वाला 16 17 18 यहां से कनेक्टेड है एक तरह से यहां पे थोड़े नाम दिए हैं केवल क्या बोलते हैं पांडवों के साइड के यहां पे सब संबंध दिए हैं कौन कौन कौन कौन लोग हैं सब प्रकार के तो ये चीज प्रभुपन यहाँ पे तात्पर्य में यहाँ से जोड़ करके दे रहे हैं कि देखिए कौन कौन है सब पिता मां से लेकर के प्रपोत्र तक सब लोग आ गए पुत्र के पुत्र के पुत्र प्रपोत्र तो होंगे पुत्र के, पुत्र। पुत्र के पुत्र। तो है ना जैसे अभिमन्यु है उनके पिता पांडव पांडव के पिता मतलब धृतराष्ट्र इत्यादि वो लेवल पिता और भीष्म पितामह है वो उनसे आ, एक लेवल ऊपर हो गया भीष्म पितामह पितामा धृतराष्ट्र पांडव अभिमन्यु कितने लेवल हो गए चार हो गए तो सभी लेवल के लोग आ गए हैं है? चार चार जनरेशन ऐसा कह सकते हैं चार पीढ़ी एक साथ सब तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल भीष्म पिता में दूसरे भी सब है जो ये लेवल के हैं, धृतराज के लेवल के भी सब हैं, वो वाले लेवल के भी है पांडव के लेवल के और उनके नीचे वाले सब पुत्रगण भी हैं। और यदि धर्म को जीतना है तो सब लोग को मरना पड़ेगा ऐसी स्थिति है यहाँ पे धर्म को जीतना है सब लोगों को मरना पड़ेगा इतने सारे अगर धर्म जीतेगा तो और अधर्म जीतेगा तो भी <laughs> बहुत सारे लोग मारे जाएंगे इसमें हर एक जनरेशन मारी जाएगी महाभारत का युद्ध एक तरह से बहुत बड़ा माना जाता है लेकिन यदि हम कौन भारत का युद्ध बड़ा माना जाता है लेकिन उसमें इतनी अक्षरणीय सेना नहीं थी जितनी दूसरे बहुत सारे युद्ध में हम देखते हैं सही इतनी बड़ी नहीं थी सही टोटल बारह थी तो तो फिर इसको इतना बड़ा युद्ध क्यों समझा जाता है ऐसे बड़ा है। क्योंकि हाँ इसमें सब मुख्य मुख्य व्यक्ति सब आ गए इधर ऐसा हुआ कि मान लो की इसकोन पूरा है जो प्रचार में लगा हुआ है उसके सब जो मुख्य लीडर से आकर के मिल रहे और लड़ रहे हैं और सब मर जाने वाले हैं तो क्या होगी इसकोन की स्थिति आगे जाने फ्यूचर क्या होगा उसको बड़ा युद्ध माना जाएगा ना उसको बड़ा माना जाएगा क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा सब मुख्य मुख्य लोग यहाँ पे आ गए हैं सभी लेवल के जो धर्म को पकड़ करके बैठे हुए हैं पूरे विश्व में वो सब आकर के इधर लड़ने वाले हैं और मरने वाले हैं <laughs> जिनके ऊपर धर्म आस्थित है जिनकी समाज में पोजीशन है सभी पद हैं सभी राजा हैं और राजा और मुख्य मुख्य राजा हैं सब तो वो लोग धर्म पकड़ के बैठे हैं और अभी लड़ाई में ये लोग लो सब यदि मारे जाते हैं तो धर्म की इससे बड़ी हानि होना असंभव है ये जो सब रिलेशनशिप्स बता रहे हो इसी के कारण यहाँ पे बता रहे हैं और धृतराष्ट्र को संजय कह रहे संजय बहुत ही चतुराई से बता रहे हैं कि तुम्हारे कारण इतना बड़ा समस्या होने वाली है अभी पूरा धर्म नष्ट होने वाला है तुम्हारे कारण ये इतने सारे सब वंश मारे जाने वाले हैं समझ है? नहीं समझ तो आता है कुछ कर नहीं सकते ना अभी हो गया ना वो आ सकते इतने कि जो होना है वो हो, कुछ दुनिया नष्ट हो जाए कोई बात इसलिए हमको उससे ये सीखना है ऑलरेडी हमने बात की थी हमको ऐसे अधर्म में आगे नहीं बढ़ना है नहीं तो फिर फंस जाएंगे निकल नहीं पाते <laughs> तो ऐसे ही यहाँ पे धृतराज भी फंस गए और संजय उनको बार बार याद दिला रहे हैं देखो तुम्हारे कारण ये सब होने वाला है और लास्ट में बोल देते हैं कि जीत तो पांडु पुत्र की होगी <laughs> क्या है वो जीत तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवानी <laughs> <laughs> तो अल्टीमेटली संजय धृतराष्ट्र के आ, क्या बोलते हैं आदमी है धृतराष्ट्र के व्यक्ति है लेकिन उनको बोल देते हैं कि जीत तो आपकी नहीं होने वाली है विजयी <laughs> तो इनकी होगी संजय दस दिन बाद आते नहीं युद्ध वो मुझे डिटेल नहीं पता महाभारत की डिटेल्स मुझे नहीं पता है आए होंगे युद्ध दस दिन हो जाता है ना उसके बाद संजय जाते संजय जाकर सुनाते आधा तो कंक्लूजन पहली बता दिया वो तो क्या बोलते हैं आता है ओके <laughs> okay. तो ये एक मुख्य पॉइंट है जो यहाँ पे है इस विषय में हम कल और थोड़ी चर्चा करेंगे आज कर लेते बनिए कि जो धर्म किस प्रकार से समाज में समाज में कैसे धर्म बना रहता है उसकी पद्धति है और तो महाभारत युद्ध से ये चीज बहुत बड़ी नष्ट होने वाली है जो कि आगे के श्लोकों में आएगा इसी अत्याय में तो समाज में धर्म कैसे बचा रहता है किसी को कोई आइडिया है मतलब धर्म बचना मतलब क्या मान लो कि एक पीढ़ी धर्म को पालन कर रही है भक्ति भी कर रही है धर्मों को पालन कर रही है वर्णाशन को तो उनके बाद वाला कि ये तो मर जाएंगे तो आगे जा करके बूढ़े होंगे मरेंगे उसके बाद वाली पूरी पीढ़ी बड़ी होगी तो वो लोग भी उसी प्रकार से धर्मों को पालन कर रहे हैं उसके बाद वाली पीढ़ी भी उसी प्रकार से धर्मों को पालन कर रही है इसको बोलते हैं समाज में धर्म बचना तो ये किस प्रकार से होता है किसी को आइडिया है कैसे होता जो ब्राह्मण है उनके साथ क्षत्रिय पालन करवाते तो होता रहेगा और जब उसको जो उसके माता पिता ये सब धर्म पालन में यदि आलस्य नहीं दिखा रहे तो उसको बच्चे ने भी कभी अधर्म देखा नहीं होगा उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा धर्म धर्म और धर्म तो सब सबके हृदय से स्फूर्ित होता है उसके लिए तो स्वाभाविक रूप से जो बद्ध जीव है वो उसको करने के लिए प्रोत्साहित होता है अपने आप से ऐसा नहीं कि किसी ने अधर्म नहीं देखा है तो अधर्म नहीं करेगा सकती है ना भौतिक आसक्ति है। करते हैं उसके बाद ऑप्शन नहीं रहेगा घर में करेगा कैसे तो तो तो, तो, हाँ तो, तो ठीक है तो, जब तो तो तक ऐसा था तब तक अधर्म नहीं किया अभी जब माता पिता बड़े लोग चले गए अभी तो सब यही आ गए ना नहीं करेंगे पूरा जैने जैने तो, भी है। तो बाद में मान लो कि आपको मान लो आपको अधर्म करना है ठीक है लेकिन अब तक नहीं कर रहे हो ठीक है आप पैंतीस चालीस साल के हो गए अब तो आपके माता पिता भी चले गए दादा तो चले ही गए तो आदत जाएगी तो फिर आप रह गए ना तो अभी आप क्यों अधर्म अभी तो शुरू करेंगे ना अधर्म क्यों नहीं करेंगे विष्णु पिता माध्यवता पोत्र तब भी अधर्म चल रहा है वो ठीक है।, <laughs> है तो इस विषय पे सब लोग सोचो कल चर्चा करेंगे धर्म जो है एक लेवल जैसे अभी नंदग्राम है नंदग्राम में सब भक्त पालन कर रहे हैं अलग अलग वस्तु ठीक है, है अभी आप लोग का लेवल है आगे जाके आप बड़े होंगे ये सब भक्त तो या तो चले जाएंगे या तो चले जाएंगे मतलब तीर्थ यात्रा वान पर संन्यास ले लेंगे यहाँ तो चले जाएंगे तब आप लोगों के हाथ में आ गया पूरा अब तो आप जैसा स्वीकार करोगे उस प्रकार के नियम चलेंगे तो आप लोग भी कम से कम उतने नियम पालन कर रहे हैं धर्म के और अधर्म नहीं कर रहे हैं ये कैसे डिसाइड होगा कैसे इंश्योर होगा पूरे समाज में से कैसे होगा इस विषय के ऊपर चर्चा कीजिए ऐसा मत सोचिए कि सब लोग एक ही प्रकार के होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं सही? तो आप ऐसा लेके चलिए कि एक करोड़ लोग हैं टोटल तो उसमें कैसे धर्म चलेगा आगे जाके राजा भी तो अभी सब लोग धर्म कर रहे हैं राजा भी है उसमें और चोर भी है तो राजा होकर तो फिर कैसे धर्म राजा होगा तो कैसे अधर्म होगा तो यही सब सोचिए आप लोग सोचिए आप लोग कि कैसे धर्म चलेगा उसकी सिस्टम क्या होती है कल हम उसको चर्चा करेंगे ठीक है, है? और कुछ क्या इसकी चर्चा कीजिए सोचिए इसको ठीक है अरे चर्चा करें हाँ कीजिए यहाँ पे भी कीजिए फिर जाके भी कीजिए ठीक है शिल प्रभुपाद की जाए